ओम शांति ओम शांति ओम शांति महाशिवरात्रि की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक निमंत्रण एवं शुभकामनाएं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित शोभा यात्रा में आप परिवार व मित्रों सहित सादर आमंत्रित है शोभा यात्रा का आकर्षण लक्ष्मी नारायण की झांकी शिव शंकर की झांकी और अलग अलग सर्वधर्म की झाकी यात्रा सुबह 9 बजे से 6 बटा एक सौ स्वामी महावीर अपार्टमेंट से एम वन सेकेंड फ्लोर सेक्टर 2 राजेंद्र नगर से यात्रा समापन होगा ए फोर्टी सेवन शिव दर्शन भवन गरिमा गार्डन साहिबाबाद अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 852766 वन फाइव थ्री फाइव या फिर नाइन नाइन सेवन वन सेवन फोर जीरो नाइन एट नाइन या फिर नाइन एट सेवन वन थ्री सिक्स टू थ्री टू थ्री आयोजक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान आया शिव रात्री शिव वंदन करे आया शिव शिव वंदन करे। शिव तो शिव वंदन करे करे माया प्यारे भाई और बहनों प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से एक आध्यात्मिक शोभा यात्रा राजेंद्र नगर से चलकर काना कॉम्प्लेक्स सेक्टर टू से शुरू होकर जिंदल नवीन पार्क बीकानेर अग्रसेन मार्ग राधे श्याम पार्क कैतान गोल्ड प्लाजा चंद्रशेखर पार्क एस एम वर्ल्ड बुद्ध बाजार रोड एम आर सी एन जी से होते हुए गरिमा गार्डन ब्रह्मकुमारी आश्रम पर आके संपन्न होगी इसमें दो छोटे हाथी पांच से छह घाड़ियाँ एक बैंड अथवा 300 लोगों के करीब संख्या होगी तो प्यारे भाई और बहनों आप सभी भी इस रैली में अवश्य पधारे और अपना भाग्य को उज्जवल बनाएं महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं